हाथी और कुत्ते की दोस्ती एक समय की बात है काशी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था उसके पास एक हाथी था हाथी का महावत उसका बहुत ध्यान रखता था महावत रोज सुबह हाथी को महलाता, फिर उसे खाना खिलाता महावत का कुत्ता भी वहां आ जाता हाथी और कुत्ता साथ मिलकर खाते देखते ही देखते हाथी और कुत्ते में गहरी दोस्ती हो गई हाथी कुत्ते का इंतजार करता अगर कुत्ता नहीं आता तो हाथी भी खाना नहीं खाता कुत्ता भी हाथी के साथ खूब खेदता उसकी सूढ़ पर चढ़कर झूलता एक बार महावत को पैसों की जरूरत पड़ी उसने अपने कुत्ते को बेच दिया कुत्ते का दिल टूट गया पर बेचारा क्या करता चुपचाप अपने नए घर चला गया हाथी को जब अपना नया मित्र दिखाई नहीं दिया तो वो बहुत उदास हो गया उसने खाना खाने से मना कर दिया नहाने भी नहीं गया वह दिन भर गुम बैठा रहता हाथी के खाना न खाने का समाचार राजा तक जा पहुंचा उसने अपने मंत्री को हाथी का हालचाल पूछने भेजा मंत्री ने वहां पहुंचते ही हाथी की जाँच की हाथी शारीरिक रूप से तो बीमार नहीं था मंत्री ने सोचा अवश्य ही इसके मन में कोई चिंता होगी उसने आसपास के सभी लोगों से बातचीत की लोगों ने मंत्री को बताया कि कुत्ते से बिछड़ने के दुख में हाथी उदास है जब से कुत्ता गया है तभी से उसने खाना पीना छोड़ दिया मंत्री ने यह सूचना राजा तक पहुंचाई राजा ने तुरंत ढोल बजाकर ढोल बजाकर ऐलान करवाया, ऐलान करवाया जिसके पास भी महावत का कुत्ता हो वह उसे तुरंत छोड़ दे जिस आदमी ने कुत्ते को खरीदा था उसने भी यह ऐलान सुना बस उसने उसी क्षण कुत्ते की रस्सी काट डाली कुत्ता छलांगे लगाता हुआ कूंदता फानता हाथी के पास जा पहुंचा दोनों दोस्त एक दूसरे को देख बहुत खुश हुए हाथी ने अपनी सूट से कुत्ते को उठाया और अपने सिर पर बैठा दिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक छलकने लगे माँवत भागा भागा हाथी के लिए खाना लाया हाथी ने पहले कुत्ते को खिलाया उसके बाद खुद खाया